नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर जी हाँ दोस्तों एक बज चुके हैं और आप सुनेंगे अभी सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को जी हाँ आज संडे है और एक बजे सीधा शुरू हो जाता है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम और सलामी ज़िंदगी में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जिनका हम सम्मान करते हैं सीनियर सिटीज़न अबाव फिफ्टी फाइव के लोग हमारे इस शो में आते हैं और वो पूरा जीवन का जो विशेष अनुभव है अनमोल अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं हैं जिनको सुनने के बाद हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी प्रेरणाएँ मिलती हैं और हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम उन चीज़ों को किस तरह से देखें समझें उसका एक दर्पण हमारे जीवन में सलामी ज़िंदगी लेकर आता है जिनके अनुभव को सुनने के बाद हमारे जीवन में बहुत ही मोटिवेशन हमको मिलता है तो ऐसे ही विशेष अनमोल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए अहमदाबाद से विनय चमनलाल मेहता जी हैं और हम सभी इस विशेष कार्यक्रम सलामी जिंदगी में विनय चमनलाल मेहता का बहुत बहुत स्वागत करते हैं शुक्रिया भाई जी मेरा नाम विनय मेहता है जी जी जी। और मेरा जन्म 4 अप्रैल उन्नीस में हुआ था एक छोटे से गांव में था गुजरात का जिला पंचमाल है गांव लुणावाड़ा है माताजी जी की थी और पिताजी हमारे नज़दीक के गांव 20 किलोमीटर दूर मालवण्ड के थे नहीं, नहीं, नहीं। माता और पिता का जो संबंध था वो बहुत ही मधुर रहा हमेशा सदा के लिए और हम बच्चों में भी हमेशा ये प्रेरणा रहती थी कि हम किसी का कभी भी बुरा न सोचे करके जन्म से तो हम गुजरात के गांव में हुए मगर फिर कार्यसूची के हिसाब से पिताजी बंबई आ गए और बंबई में हम पहले पहले पिताजी और माताजी बड़े भाई साहब और बड़ी बहन के साथ में रहते थे विले पार्ला में उसके बाद में जब हमारा जन्म हुआ तो हम चौपाटी साइड में रहने गए बंबई की ज़िंदगी तो आप सब जानते हो कितनी कठिन होती है हुँ, कितनी हुँ, फास्ट होती है तो जब हमारा जन्म हुआ तभी हम छोटी सी एक दस बाय दस की खोली में रहते थे ये हमारे पिताजी ने बताया था <laughs> और हमें आज भी याद है कि चारों तरफ पतरे थे ऊपर भी पतरा था हालांकि वो खोली थी एक धोबी को दी गई थी <laughs> और उसे हमने भाड़े पे लिया था तब भाड़ा था कुछ सात रुपया था सिर्फ सात रुपया भाड़ा था मगर वो सात रुपया निकालने के लिए भी माता हमेशा कुछ न कुछ सहयोग देती थी और सहयोग में तो यही था कि भी वो घर चलाने में बहुत कुशलता से पैसे जोड़ लेती, जोड़ लेती थी इकट्ठा कर लेती थी पिताजी तभी रेडियो रिपेयरिंग का कोशिश करते थे, करते थे। अच्छा, वो हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या रेडियो इंजीनियर नहीं थे हा, मगर हा, उनके हा। जो दोस्त थे वो रेडियो रिपेयरिंग का कार्य करते थे तो उन्होंने साथ में किया आ, बहुत समय नहीं चला ऐसा सुना था मैंने मगर आ, जब उनको लगा कि भी ये जिंदगी नहीं कट सकती है ऐसे तो तभी उन्होंने ये रेडियो रिपेयरिंग का कार्य छोड़ के उन्होंने फिर से पढ़ाई चालू कर दी हालाँकि तभी वो पास हो चुके थे तो उन्होंने फिर पीटीसी किया अच्छा और टीचर्स की ट्रेनिंग में चले गए हुँ, हुँ, तो और फिर उन्होंने शालाओं में पढ़ाना चालू किया तो जब तक हमारी उम्र हो गई थी स्कूल में जाने की तो हम तभी न्यू एजुकेशन हाई स्कूल करके थे चौपाटी में तो ये होता था कि जहाँ पिताजी जाते हैं वही हम चले दाखिला ले लेते थे <laughs> पिताजी के पीछे पीछे हम दाखला ले लेते थे पिताजी तभी न्यू एजुकेशन स्कूल में आ, पढ़ा रहे थे तो हम भी तभी दाखला ले लिया पिताजी की ये बड़ी इच्छा थी कि बड़े भाई और बड़े बहन ने तो गुजराती मीडियम में दाखला लिया था तो उन्होंने मुझे शुरुआत से ही जूनियर केजी से ही अंग्रेज़ी मीडियम में दाखला दिलवा दिया था हुँ, हुँ। उसके बाद में हमने जहां न्यू एजुकेशन सोसाइटी स्कूल में हमने सिर्फ जूनियर केजी किया और तभी माता भी जैसे वो हमने बताया कि वो जोड़ लेती थी तो तभी वो सिलाई का काम करती थी तभी पिताजी की कुल इनकम महीने की करीब करीब 101 रुपया हुआ करते थे मगर पिताजी हमेशा हर इतवार को हमें चौपाटी घुमाने भी ले जाते थे अच्छा चना सिंह भी खिलाते थे <laughs> और माताजी के लिए गजरा भी लेते थे क्या बात है? <laughs> ये बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत नजदीकी परिवार था <laughs> उसके बाद में ये हुआ कि पिताजी ने वो स्कूल छोड़ के चले गए जे.डी. डी बरडा जालभाई डोरा जी बरडा हाई स्कूल ये किधर है ये था ग्रांड रोड में अच्छा तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था तो मुझे भी उसके साथ में लेके गए में। और हम सब भाई बहन ऐसे ही थे बड़े भाई साहब बड़ी बहन भी जब भी पिताजी स्कूल छोड़ते थे तो हम भी उसमें चले जाते थे तो उसमें हम भी चले गए और वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम था तो हमारे स्कूल वहाँ पे चलती रही वहाँ पे हमने पाँचवीं तक की उसके बाद में उन्होंने वो स्कूल छोड़ दी क्योंकि अच्छा, फिर से ये ये रहता था कि भाई पिताजी है तो हमें स्कूल की फ़ी नहीं भरनी पड़ती थी स्कूल फी हमारे लिए माफ़ माफ रहता पर था, पर था क्योंकि पिताजी टीचर थे लौकिक में भी तो स्कूल फी माफ रहती थी मगर उसके बाद में उन्हें अच्छा मौका मिला तो वो फेलोशिप हाई स्कूल चले गए ग्वालिया टैंक में वही ग्वालिया टैंक जहाँ से गांधी बापू ने अपना देश छोड़ो आंदोलन चालू किया था अगस्त क्रांति मैदान से अच्छा हाँ तो उसी स्कूल में चले गए मगर वो स्कूल में हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम था आठ कक्षा से आठवीं कक्षा से तो तभी हम पाँचवीं में थे तो छठी और सातवीं कक्षा में हमें फी भरनी पड़ी जैसे बच्चे आज फी भरते वैसे नहीं थी छठी कक्षा में छः रुपया था और सातवीं कक्षा में सात रुपया फ़ी थी तो इसी तरह से हमारा बचपन चलता रहा बहुत अच्छी तरह से चला हाँ एक था हम खेल में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे तो कभी कभी पिटाई हो जाती थी क्योंकि आ, जब पिताजी स्कूल में हो और अगर बच्चा सही ढंग से न पढ़े तो बाकी शिक्षक भी बोलते थे देखो आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है करके उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण था जब भी हम आठवीं कक्षा में फेलोशिप में गए तो मंथली टेस्ट था 25 गुनांक का था सिर्फ और हमें तभी चाहिए था नौ गुनाक पास होने के लिए और हमें आए थे साढ़े आठ मगर पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे तो जब भी वो सर जो थे हमारे गणित के वो लेके गए कि आपके बेटे को आधा मार्क में ग्रेस दे दो तो उन्होंने बोला कि आप मुझे वो पर्चा लेके आओ जो उन्होंने लिखा है और उन्होंने हमारी जो मार्क्स दे चुके थे उसमें भी गलती निकाली और जो साढ़े आठ मार्क थे उसके आठ मार्क कर दिए बोलता है इसको फेल होने दो जब तक ये फेल नहीं होगा तब तक उसको समझेगा नहीं कि ये क्या कर रहा है करके <laughs> तो पिताजी शिक्षक होने के नाते जब भी हमें इतना स्ट्रिक्ट वो डिसिप्लिन करते थे तो सिर्फ स्कूल में नहीं मगर घर में भी हमें डिसिप्लिन से रखा जाता था <laughs> और इसी वजह से आज जिंदगी में हम कुछ बन पाए हैं क्योंकि वो जो डिसिप्लिन की जो बीच पड़ गया <laughs> वो बीच की वजह से हम बहुत कुछ आगे कर पाए और हम आज भी यही अभी समझते हैं कि सिर्फ हमारा परिवार नहीं मगर हमारे से जुड़े जो भी जितने भी भाई बंधु हैं उनमें भी हम वो डिसिप्लिन लाके उनकी ज़िंदगी भी हम अच्छी कर सके तो स्कूल भी हो गई एसएससी पास हो गए फिर तो चढ़ती हमारी होती गई क्योंकि उस जो एक बार फेल हो गए ज़िंदगी में तो फिर आगे कभी फेल होना नहीं था ये निश्चय कर लिया था तो उसी हिसाब से हमने दसवीं ग्यारहवीं कर ली तभी तो ग्यारहवीं तक पढ़ते थे फिर फर्स्ट ईयर और इंटर करते थे एसएससी के बाद में वो भी हमने केसी कॉलेज में किया किशनचंद चेलाराम कॉलेज चर्चगेट में और साइंस स्ट्रीम लिए थे उसके बाद में हम जॉइन हो गए वीजेटीआई में इंजीनियरिंग में तो एडमिशन मिला था हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्योंकि बड़े भाई साहब ने भी इलेक्ट्रिकल किया था तो हमें भी ये इच्छा थी कि हम भी उनके साथ में इलेक्ट्रिकल करेंगे मगर एक महीना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ने के बाद में टेक्सटाइल में एक सीट की खाली पड़ी अच्छा। तो हमें बुलाया गया कि आपको क्या टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है तो उस जमाने में बम्बई की टेक्सटाइल मिले और इंडिया में जितनी भी टेक्सटाइल मिले थी इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती थी काम करने की पगारें भी ज़्यादा मिलती थी इसलिए हम एक महीना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, नहीं। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में जो हमारी शुरुआत हुई वो हमारी थी पुरुषार्थ की जिंदगी जिसे कहते हैं नौकरी की जिंदगी इसी बीच जब तीसरा साल हमारा चल रहा था टेक्सटाइल का तभी हमने अपने पिता को खो दिया और आ, सिर्फ माता के साथ में रहते थे बड़े भाई साहब थे बड़ी बहन थी दोनों की शादी हो चुकी थी तभी कुछ महीने पहले ही शादी हो चुकी थी तो ये हुआ था बड़े भाई साहब क्या करते थे आ, बड़े भाई साहब तभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो चुके थे और वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करते थे मगर उनकी तभी पोस्टिंग हो गई थी कल्पाकम में अच्छा जो कि बहुत ही बम्बई से बहुत दूर माना जाता था फ़ोन भी करना हो तो मुश्किल नहीं हो मुश्किल था तो जब पिताजी की देहांत भी हुआ तभी उनको फोन उनको यहाँ बुला बम्बई बुलाने के लिए बहुत दिक्कत हुई थी हमें नहीं, नहीं। फिर कैसा किया उनको? फिर जो उनके ससुर जी थे उनके और कोई दोस्त थे जो मद्रास में रहते थे तो मद्रास से गाड़ी लेके वो कल्पाकम गए और उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है करके तभी उनको बताया नहीं था कि देहांत हो गया है करके उनकी देहांत एक्सीडेंट में हुआ था पिताजी का स्कूटर एक्सीडेंट हुआ था अपने बीएसटी बस वालों ने उनको आ, अच्छा। आ, मार दिया था स्कूटर पे थे तभी वो तो पिताजी का देहांत होने के बाद में जब भाई साहब वापस आए तो भाभी जी को घर छोड़ के गए कि अभी आपको ये मेरे छोटे भाइयों को संभालना है करके क्योंकि तभी मेरा और एक छोटा भाई भी जन्म ले चुके थे तो वो पढ़ाई करता था और मेरी पढ़ाई चालू थी मगर पिताजी ने इतना जो संयम से काम किया था स्कूल में जब वो देहांत हुआ तभी वो वाइस प्रिंसिपल बन चुके थे और उनका नाम इतना था कि स्कूल वालों ने हमारी पढ़ाई और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी अच्छा, अच्छा। और स्कॉलरशिप के साथ साथ में हर महीने भी हमें खर्चे के लिए भी देते थे तभी हम हॉस्टल में रहते थे हरगोवर आनंद जीत देसाई बोर्डिंग करके थी माटुंगा में जब वीजीटीए माटुंगा में ही थी तो हम वहाँ पर ही रहते थे हॉस्टल भी बहुत अच्छी थी कोई फी नहीं लेते थे न खाने का न रहने का वो ट्रस्ट की बोर्डिंग चैरिटेबल ट्रस्ट था उसी की हॉस्टल थी तो उसी में रहकर हमने पूरी हमारी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पास की भाभी साथ में थी भाभी भी माँ स्वरूप ही हमें देखती थी क्योंकि माता पिता जी ने पिताजी के जाने के बाद में बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गई थी तो उनको मतलब संभालना था हमें संभालना था तो आगे पढ़ाई हमने छोड़ दी फिर एक बार इंजीनियर हो गए टेक्सटाइल इंजीनियर हो गए फिर हमने पढ़ाई छोड़ दी हुँ, हुँ, हुँ। और पढ़ाई छोड़ने के बाद में हमने सिर्फ पहले नौकरी की बॉम्बे डाइंग में अच्छा और ये जो नौकरी थी तभी हमारी तनख्वाह पहली पहली तनखा थी डिग्री होने के कारण आठ सौ नब्बे रुपया थी अगर डिप्लोमा होते तो आठ सौ चालीस रुपया होती थी पचास रुपया फर्क था अच्छा अच्छा और पचास रुपये का फर्क भी तभी, तभी अच्छा बोहत, माना बोहत जाता रहा अच्छा बहुत अच्छा माना जाता था अब हमारी नौकरी लग गई मगर नौकरी ऐसी थी कि पहले छः महीने एक सरखा एक दिन भी छुट्टी नहीं और छे के महीने सिर्फ और सिर्फ रात की पाली, नाइट ड्यूटी लगी थी <laughs> और हमारे जो साप थे बहुत ही अच्छे थे मगर बहुत कड़क इस, थे। कड़क थे। <laughs> तो हमें पिताजी भी डिसिप्लिन वाले <laughs> मिले थे और उसके बाद में ये साहब भी डिसिप्लिन वाले मिले और साहब के डिसिप्लिन वाले मिलने के साथ साथ में उन्होंने हमें बहुत सिखाया अच्छा मशीन के बारे में इतना सिखाया कि हमें अगर नींद से भी कोई उठा देवे तो भी वो मशीन तो हम वो भी मशीन भी कैसे रिपेयर करने की वो आज भी बता सकते हैं अच्छा और ये मशीने थी इंपोर्टेड स्विट्जरलैंड की मशीने थी जो तभी बहुत ही आ, मानी जाती थी कि सुल्जर मशीन लाखों करोड़ों रुपए की तभी भी मशीन थी एक एक मशीन लाखों रुपये की थी ऐसे एक मशीन का इंचार्ज हमें छः महीने की ट्रेनिंग के बाद में बना दिया क्या बात है छह महीने की ट्रेनिंग ऐसी थी कि रात को 11 से सात तक सुबह में नौकरी और सात के बाद में 11 तक ट्रेनिंग मतलब अच्छा 11 अच्छा। से 11 पूरा 12 घंटा नाइट में एक झपकी भी मारने को मिले नहीं <laughs> क्योंकि <laughs> 128 मशीन को संभालना कोई छोटा काम, काम नहीं था सही और छोटा होने के नाते क्योंकि मैं तभी बहुत किया था आपने बता अपने बचपन की और अपने फैमिली के आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक अब वक्त हो गया ब्रेक का तो हम लोग एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से आपसे जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्करते रहो बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती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 सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम के तो छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आगी बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं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 और उनकी कुछ खास अनुभव हम लोग सुन रहे हैं और मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा देखिए स्कूल के समय पे भी कितना संघर्ष रहा और काफ़ी चीज़ें जो है हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें पता चल जाता है और फिर नौकरी जब पहली मिलती है तो फर्स्ट जो हमारा एक्सपीरियंस होता है हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हम जैसे नौकरी पर जाते हैं तो वहाँ हमको एक न्यू एक्सपीरियंस मिलता है और उसमें भी ग्यारह से ग्यारह तक बिल्कुल बिज़ी रहना ये बहुत ही कठिन एक तपस्या का ही समय मैं कह सकता हूं जहां पर हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी हम अगर 12 घंटा ड्यूटी हो भी नाइट ड्यूटी करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी मेहनत और कितनी जो है संघर्ष करना पड़ा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं विनय चिमनलाल जी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम सुन रहे हैं तो मैं अभी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने नौकरी शुरुआत की और कितने समय तक वहाँ रहे हैं और फिर क्या क्या चेंजेस आगे हुआ उसके बारे में बताए बॉम्बे डाइक की नौकरी में मैंने तीन साल की है अच्छा। और तीन साल में सबसे जो बड़ी बात थी कि मुझे मैंने जो सीखा वो साहब तो मेरे उधर रहते हुए वो भी गुजर गए थे मगर जो मैंने उसके बाद में जो सीखा वो हमने हमारे जो कारीगर थे उनसे बहुत कुछ सीखा अच्छा तो ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि साहब लोग तो सिखाते हैं वो किताबी सिखाते हैं मगर जो हमसे नीचे कार्य करने वाले जो वर्कर्स वर्कर्स जो रहते हैं उनसे जो हम सीख पाते हैं वो हमें और कोई नहीं सिखा सकता तो मैंने जीवन में यही समझा है सोचा है जाना है और माना भी है कि कभी किसी से कुछ भी सीखने में शर्म नहीं रखनी बिल्कुल शर्म नहीं रखनी है मेरा एक कारीगर था जिसका मैं नाम खास लेना चाहूंगा यहाँ पे विठल साहेबराव करके था अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में मगर वो जो सिखाता था वो एक भाई की तरह एक बड़े बुजुर्ग की तरह सिखाता था हालांकि तभी वो बुजुर्ग ही था मगर एक भाई की तरह सिखाता था कि साहब आप ऐसा नहीं ऐसा करो कि हम कॉलेज पढ़ के आए इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है कि वो लोग जो आज बारह बारह साल पंद्रह पंद्रह साल से वहाँ पर जो नौकरी कर रहे है तो उन्होंने जो सीखा है यही सीखना था डिज़ाइन में एक और एक विठल भाई करके थे उनसे डिजाइनिंग सीखी जो और एक हमारे जो नोटर कहा जाते थे उनसे हमने सीखा यहाँ पे मैं और एक आदमी का मैं बहुत आ, जरूर से करना उनके बारे में कहना चाहता हूँ वो भाई था क्योंकि वहां पे जो वर्करों की पगार थी वो एफिशिएंसी पे थी अच्छा। जितना कितना प्रोडक्शन निकालते हो उस पे थी वो वर्कर ने मेरी हाजिरी में कभी भी निन्यानवे टके से कम प्रोडक्शन नहीं दिया था अच्छा अच्छा और उसका कारण ये भी अगर वो खाने भी बैठने का तो चार उसके जो चार मशीन संभालता था उसके बीच में बैठ जाने का अच्छा। अगर मशीन बंद हो गई तो सबसे पहले वो मशीन चालू करने का फिर वापस खाने, खाने को, को आ जाने तो ये सिखाता है कि जिंदगी में कि अगर आपको सचमुच कुछ करना है तो प्रेरणा लेनी है तो इन्हीं से ले लो सही बात है और प्रेरणा के बाद ये हुआ कि हम तीन साल तक वहाँ पे रहे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कॉलेज में आ, वैसे तो पास होने से पहले ही ये नौकरी मिल गई थी क्योंकि बहुत शॉर्टेज थी आ, कर वर्कर्स की सुपरवाइजर्स की तो तीन साल जब हुए तभी हमने और मतलब तरक्की हो जावे करके वहाँ से निकल के हम स्टैंडर्ड मिल में गए ये समय था बड़ा संघर्ष का था अच्छा। क्योंकि तभी तभी चल रही थी बम्बई में दत्ता सामंत की स्ट्राइक हम्म हम्म और ये वही मिल थी जहाँ से स्ट्राइक शुरू हुई थी स्टैंडर्ड मिल से अच्छा <laughs> और स्टैंडर्ड मिल तभी ज्वाइन करना मतलब लोग कहते थे कि भाई तुम तो बेवकूफ़ हो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई देखा नहीं है जो मिल से स्ट्राइक चालू हुई है जो मिल के वर्करों और सुपरवाइजरों को मारते हैं लोग उसी मिल में आप अभी चेंज कर रहे हो मैं बोला कोई बात नहीं बोला जो होगा आगे देखा जाएगा मगर मुझे आगे बढ़ना है तो चेंज लेना ही है करके तभी ये होता था कि जब हम काम पे जाते थे तो हमें ट्रकों में ले आ जाता था अच्छा ट्रक में ले जाते थे आगे पुलिस की गाड़ी पीछे पुलिस की गाड़ी और तीन तीन ट्रक चार चार ट्रक साथ में चलती थी कारीगर भी साथ में सुपरवाइजर भी साथ में और एक बार अंदर चले गए तो फिर तीन दिन तक बाहर नहीं आते थे अच्छा दिन रात उधर ही नौकरी रहती थी खाना पीना नहना धोना सब कुछ उधर तीन दिन तक बाहर नहीं आने का चौथे दिन आपको बाहर लेके आएंगे कहाँ छोड़ने वाले आपको पता नहीं था अच्छा। क्योंकि अगर उनको पहले से बता देते थे यहाँ छोड़ने तो वर्कर वहाँ के जो रेट जो स्ट्राइक पे थे वो हमला करते थे अच्छा, अच्छा अच्छा और कई बार हुआ भी था ऐसा तो हमेशा कहाँ छोड़ेंगे हमला होगा नहीं होगा ये हमेशा डर रहता था कि ये बंबई की बात है तभी हम रहते थे ग्रांड रोड में और ये कितने कौन से ये थ्री में ये था और ये दत्ता सामं की स्ट्राइक फिर तो टूटी हाँ। कोई समाधान नहीं हुआ था मगर कारीगर वर्कर जो आज महीनों तक काम पे नहीं आए थे तो उनके घर की सारी बर्तन तक उनको बेचने की नौबत आ गई थी जो नहीं आए थे उनके तो उसी वजह से ये स्ट्राइक टूटी थी और उसके बाद में फिर जब भी वर्कर आने लगे तो उन्हें और मुश्किलें सहने लगी क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था टेक्सटाइल मिलों का भी तो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिले बंद होनी चालू हो गई नौकरियां जानी चालू हो गई वर्करों को जो पहले चार मशीन देते थे उसके बदले में अभी आठ मशीन देना चालू हो गया तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन कम होता था तो वो प्रेशर हम पर आता था कि प्रोडक्शन क्यों कम हुआ मैनेजमेंट तो सुनने के लिए रीजन था क्या कुछ विशेष नहीं कोई कारण नहीं था मगर उनको अभी खर्चे कम करने थे क्योंकि मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट को खर्चे कम करने थे क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था नहीं नहीं उसके पहले जो ये स्ट्राइक हुआ वो किस वजह से हुआ कोई कारण बना होगा ना कोई सिर्फ बोनस का कारण था कि अच्छा। हमें 20 टका बोनस चाहिए आहा, आहा, तभी बोनस मिलता था साढ़े आठ टका मतलब एक पगार मिलता था मगर उसके ऊपर कई मिले थी जो कभी दो टका ज्यादा दे दिया जैसे जैसे मिल की परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से कभी चार ज्यादा दे दिया तो उनको लगता था की ये मिल मालिक तो बहुत कमा रहे है तो हमें कम से कम बीस मिलना ही चाहिए था अच्छा इसी कारण से उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी ऊपर नीचे करके कुछ ये नहीं हुआ क्या? वो 20 के के के नीचे आने के लिए लिए तैयारी नहीं थी। किसी-किसी मिल ने 16 16 तक भी देने के लिए बोला कि चलो भाई हम टका दे देंगे हु, हाँ, वर्करों को अलग से रख रहा था इसीलिए वो नहीं हो पाया तभी उसके बाद में जब स्ट्राइक खत्म हो गई तभी हमारे जीवन में जो हमारे भाई साहब के जो एक दोस्त थे वो आए और उन्होंने बताया कि अभी तो आप साढ़े चार साल हो गए पाँच साल हो गए नौकरी के तो आपको कितना अनुभव हो गया तो बोला अनुभव तो पूरा है बोलते आप पूरा मशीन संभाल सकते हो बोला हाँ संभाल सकते हैं क्यों नहीं तो बोलते चलो हम आपको लेके जाते है बोला चलो आँख बन करके उनके साथ चले गए बड़े भाई के साथ बड़े भाई साहब के दोस्त थे दोस्त जो हालांकि हमारे पिताजी के स्टूडेंट भी हुआ करते थे अच्छा अच्छा पिताजी क्योंकि सिखाते थे स्कूल में तो वो स्टूडेंट भी हुआ करते थे उनका नाम है अजीत पारेख जी अच्छा अच्छा वो अजीत पारेख के बड़े भाई साहब भरत भाई थे उनको हमारे पिताजी सिखाते थे तो ये उनके छोटे भाई थे बाई तो वो लेके गए अब तभी जो समय था कि ये जो मशीनें थी जो बहुत महंगी आती थी तभी और कोई ले नहीं पा रहा क्योंकि तभी ये मशीनें सिर्फ बॉम्बे बॉम्बेड रेमंड्स और स्टैंडर्ड ये तीन ही फैक्ट्री थी बम्बे में जिनके पास ये मशीनें थी अब जब ये मशीनें जो यूरोप में और, और कंट्रीज़ में जब इस पंद्रह साल चल चुके बीस साल चल चुके ये मशीनें भारत में आना चालू हो गए, क्योंकि तभी गवर्नमेंट ने उस पर से रिस्ट्रिक्शन उठा लिए, कि आप इंपोर्ट कर सकते हो सेकेंड हैंड मशीनरी अच्छा अच्छा तो एक सेट थे आ, उनका भी नाम भी लेना चाहूँगा बहुत ही बढ़िया सेट थे गुरुबख्शी सिंह जी कर के थे पंजाब के थे तो तभी ये हमने तभी त्रियासी में हमने उनके साथ में ज्वाइन किया वो बहुत उम्मीदें लेके गए थे कि हमारा अभी पगार है 1200 तो हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा मिल जाएगा करके क्योंकि उसी बीच में हमारा आ, सगाई हो चुकी थी अच्छा तो जिम्मेवारी बढ़ते जाती थी तो जिम्मेवारी बढ़ गई थी तो पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती सभी तो इसी हिसाब से हम लेके उम्मीद लेके गए थे कि चलो हमें बारह से ले ज़्यादा मिल चौबीस सौ तक मिल जाएगा करके तो उनके सामने बैठे तो बोला बेटा क्या करते हो करके मैं बोला सेठ जी ऐसा ऐसा सुपरवाइजर हो गया और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होने की उम्मीद रखता हूँ आगे करके ठीक है तुम हमारा फैक्ट्री संभाल लो हम आ, आपको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना देंगे बोला ठीक है सेठ जी बोला कर लेंगे बोलता है मशीन चालू कर लोगे आ, हाँ सेठ जी करेंगे <laughs> बोलते अभी मशीन आई नहीं है मगर बोला कोई बात नहीं बोला जब भी आपकी मशीन आ जाएगी तभी हम उतार लेंगे पूरा खाता चालू कर देगे उसने बोले क्या पगार लोगे अब जो यंग थे तो हमने पगार मांग लिया सेठ जी पाँच हजार दे देना करके महीने का वो अपनी कुर्सी से उठे बोले बेटे ये आ जाओ यहाँ पे दरवाजे तक लेके गए बोले दरवाजा ये है बेटा ये बोला क्यों सेठ जी आप ऐसा क्यों बोलते हो बोले देखो बेटा आपको अभी बारह सौ मिलता है आप पाँच हज़ार मांगते हो बोले कैसे हो सकता है करके ये बड़े प्यार से समझाया उन्होंने बोले काम करना है ठीक है आपको पाँच हज़ार भी मिल सकते हैं मगर हम आपका काम देखेंगे उसके बाद में मिल सकते हैं तो अभी पहले क्या लोगे आप करके बोला ठीक है सर जी फिर आप मेरा काम ही देख लेना बोला मैं अभी पगार नहीं मांगता हूँ मैं करके बोलता नहीं फिर भी आपको हम अढ़ाई तक देंगे बोला सर जी आपको जो देना वो देना आप मेरा काम देख के फिर आप मेरा पगार नक्की करना उनकी मशीनें आई बहुत अच्छे थे उनके चाचा के उनके भाई के लड़के भी उसके साथ में थे हमारे साथ में थे जबी मशीनें आई तभी मशीनों को उतारने से लेके जमीन बनाने से लेके पूरा एयर कंडीशनिंग प्लांट सब कुछ उनको तैयार करके दिया था क्योंकि ये जो बड़ी मिलों में जब भी आप मन लगा के काम करते हो तो सीखने को बहुत मिलता है और वो सीखा हुआ आप छोटी मिलों में बहुत अच्छी, बहुत तरह, अच्छी तरह, तरह से उसका इम्प्ली कर, कर सकते हो क्योंकि अगर आप उसमें आप जोड़ दो तो आपको बहुत फायदा होता है वो तो इसी हिसाब से हमने वहाँ पे कार्य शुरू किया उन्होंने पहले 16 मशीन लाए 16 मशीन चालू हो गए फिर तो देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है तो और 16 मशीन लेके आए और तभी वो बहुत अच्छा कपड़ा भी बनाते थे आज उनका भी नाम है जीएम फैब्रिक्स करके है वो फैक्ट्री उनकी हालांकि अभी तो सब भाई अलग अलग हो गए मगर तभी सब साथ में थे तीनों भाई भाइयों के बेटे सब लोग साथ में थे तो उस फैक्ट्री का हमें इंचार्ज बना दिया गया और शुरुआत की थी अढ़ाई हज़ार से मगर उन्होंने साल भर के अंदर हमारा पगार पाँच हज़ार कर दिया जैसे उन्होंने बोला क्पार था कि भाई काम देखने के बाद में क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई मुझे किसी की और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी नहीं तो और जगह पे जब ये मशीन लाते थे तो या तो किसी गिरेक्टर को बुलाते थे, थे जिनका एक दिन का खर्चा तभी पाँच हज़ार हो जाता था तो ये तो सोलह के सोलह मशीन मेरी चालू हो गई और बच्चों ने अच्छी तरह से चालू भी किया हालांकि हमें और सपोर्ट स्टाफ बहुत दिया था उन्होंने और उनके बहुत बड़े बड़े जो मैनेजर्स थे वो भी हमारे यहाँ पर आते थे कोई अगर ज़रूरत हो कोई चीज़ की या इंस्ट्रूमेंट की या जो स्पेयर पार्ट की तो वो भी ला के देते थे हालांकि क्योंकि अगर सपोर्ट स्टाफ नहीं है तो फिर वो नहीं हो पाता है नहीं, नहीं, नहीं। इसी तरह से हमने तभी चौरासी से लेके सतासी तक हमने वहां पे काम किया नहीं, नहीं, नहीं। अब फिर वापस जब भी वहां पे गए थे तो पहले तो खाली एंगेजमेंट हुई थी अभी शादी हो गई नहीं, नहीं। तो पैसे की जरूरत घर की ज़रूरत क्योंकि हमारा जो माताजी के साथ रहते थे वो घर काफ़ी छोटा था तो या तो माताजी के साथ में एक फैमिली रहे उतना ही होता था तो जब भी हमारी शादी हुई तो बड़े भाई साहब ने अलग से घर रखना पड़ा उनको और ऐसे ही चलता रहा तो फिर जब भी हमारी शादी हुई तो एक और नौकरी बदली कर ली और तभी पाँच से लेकर साढ़े तक का मिल गया वहाँ भी काम तो यही था यही मशीनें थी यही चालू करना था सब कुछ हो गया मगर अच्छे आदमी की जो कीमत रहती है ना वो दुनिया वाले जाने के बाद में ही करते हैं सही बात तो जब एक साल डेढ़ साल हो गया तो फिर उन्होंने बुला लिया बेटा आप हमारे साथ में क्यों छोड़ के गए आप वापस आ जाओ आपको क्या चाहिए तो ऐसे करके फिर हम वापस ज्वाइन हो गए वहाँ पे और फिर नाइन्टी तक हम उनके साथ में रहे अच्छा अच्छा उस बीच में जैसे कि आपकी शादी भी हो गई होगी जी जी हाँ। वो शादी मतलब हम क्या हुआ था हमारा हमने पहली नौकरी छोड़ी एंगेजमेंट हो गई और दूसरी नौकरी छोड़ी शादी हो अच्छा? <laughs> One -one हो गई अच्छा वन वन टू काम रहा था और तीसरी नौकरी छोड़ी तब हमारी बिटिया का जन्म हो गया था अच्छा <laughs> तो यही सिलसिला चालू रहा था और मेरे ख्याल से हम जब वापस इनके पास आ गए तभी बेटे का जन्म हो गया <laughs> तो जब भी मतलब कुछ होता था तभी हमारा नौकरी बदलना हो जाता था ऐसे होता था या नौकरी बदलते और फिर कुछ समाचार आ जाता था यही होता था तो, तो उस समय भी बॉम्बे ही रहा करते थे बॉम्बे ही रहा था हाँ हाँ तो उस समय जैसे कि बॉम्बे का जो माहौल है उससे आपको कुछ अवगत बॉम्बे का माहौल ये हमने आपको जैसे बताया कि जो गुरुबख्शी सिंह थे वो पंजाब के थे और तभी इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ था उन्नीस में और हमने उनको उन्नीस सौ में ज्वाइन किया था अच्छा तो उनको तो मतलब बम्बई छोड़ के जाना पड़ा था तभी वो अच्छा। सारी फैमिली चली गई थी पंजाब क्योंकि अच्छा। तभी वो सिखों को रहने नहीं देते थे जैसे दिल्ली में हुआ था वैसे बम्बई में भी हुआ था नहीं, नहीं। मगर एक हमने सुना था तभी सच तो क्या है पता नहीं है नहीं। मगर उन्होंने जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको काफ़ी सारा पैसा दे बोला था कि ये मेरी फैक्ट्रियों को कुछ होना नहीं चाहिए करके तभी शिवसेना बहुत जोरो में थी हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए मगर वो आप तो वो था मगर हमारे भरोसे वो छोड़ के गए थे कि पता था कि भाई ये बच्चे लोग जो है वो हमारी फैक्ट्री ईमानदारी से संभाल लेंगे तो जिम्मेवारी बढ़ गई थी तो हमें मतलब तभी कभी रात में भी जाना पड़ा तो रात में भी जाके हम चेक करते थे कि सब कुछ ठीक तो है क्योंकि माहौल तभी बिगड़ा हुआ था उन्नीस में मगर उसके बाद में वो वापस आ गए और फिर से वो फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से चलने लगी थी तभी थोड़ा तकलीफ होती थी क्योंकि क्या बनाना रॉ मटेरियल कहाँ से लाना ये नहीं। नहीं। बहुत ज़रूरी हो गया था तो ये समय बहुत मुश्किल समय था मगर उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया और उन्होंने हम पर भरोसा किया ये सबसे बड़ी बात थी क्योंकि वो कारीगरों की पगार समय पे देते थे कभी भी उन्होंने तीन तारीख की पाँच तारीख नहीं की हम अच्छा, सभी तीन तारीख को पगार दे देते थे तीन की पाँच नहीं हुई थी चाहे इतवार हो चाहे छुट्टी हो कुछ भी हो दो दिन पहले दे देंगे दे मगर देरी से नहीं देंगे नाइन्टी अच्छा, तक हम उनके साथ में रहे और नाइन्टी में हमें आ, अपॉर्चुनिटी आई कि हम विदेश जावे अच्छा क्योंकि आ, 87 में हमने घर लिखवाया था जब छोटे भाई की शादी जैसे हमारी शादी हुई तो बड़े भाई अलग रह गए थे छोटे भाई की शादी हुई तो हमें अलग रहना पड़ा अच्छा, अच्छा तो तभी हमने घर लिया था तभी घर था सिर्फ सवा तीन लाख मगर जेब में थे सब कुछ मिला के सिर्फ खाली 25000 अच्छा फिर कैसे किया अच्छा <laughs> तो हिम्मत तो की थी करनी भी पड़ी थी ऐसा था करनी भी पड़ी थी हिम्मत भी की थी मगर फिर कुछ दोस्तों से कुछ बुजुर्गों जो हमारे मतलब रिश्तेदार थे उन्होंने लोन दिए कुछ बैंक से लोन लिए अच्छा, ऐसे सवा तीन लाख रुपया इकट्ठा किया सिर्फ चार दीवार थी कुछ नहीं था मगर बहुत शांति से जीने से ज़िंदगी चल रही थी अच्छी तरह से मगर ये जो लोन लिया उसका जो ब्याज भरना पड़ रहा था वो बहुत बड़ी बात थी पूरा का पूरा पगार खाने पीने के बाद में उसमें चला जाता था कोई सेविंग्स नहीं होती थी ना एक पैसे की सेविंग नहीं होती थी क्योंकि जितनों से लोन लिया था उनको भी ब्याज देना है एच से हमने लोन ली थी लाख रुपये की उसके भी इंटरेस्ट और उनके हफ्ते किस्तें भरनी रहती थी तो अभी सोच रहा था कि भाई क्या करें करके <laughs> कैसे करें <laughs> करे? वरना तो पंद्रह साल तक ऐसे ही चलते रहेगा तो उस बीच में हमें बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली अफ्रीका जाने की जिसमें किसने कि, किस बुलाया कैसे क्या हुआ ये इसमें एक ही दिन में मेरे तीन इंटरव्यू हो गए थे अच्छा, अच्छा एक ही दिन में जो हमने डेटा मेट्रिक स्टाफिंग करके एक इंस्टीट्यूट था उसमें हमने रजिस्टर करवाया था कि हमें ये ये अनुभव है तो जो भी नौकरी मिले उसके लिए बोल ना करके उन्होंने बुलाया एक ही दिन में पहला इंटरव्यू हुआ सुबह दस बजे वो था आ, रवांडा के लिए किगाली उन्हों वो जो सेठ आए थे उन्होंने बताया कि भई आप चुने गए हैं मगर आपको छः महीने के बाद जाना है क्योंकि वहाँ पे अभी हमारी फैक्ट्री जल गई है क्योंकि वहाँ पर तभी सिविल वॉर चल रही थी रवान्डा में ये नाइन्टी की बात है फिर दोपहर में नाइजीरिया जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है वहाँ से एक पटेल साहब करके थे उन्होंने इंटरव्यू ली और बहुत बड़ी फैक्ट्री थी पता था तो उन्होंने बताया कि भाई आपका सिलेक्शन तो हो गया है मगर मेरे को पेपर वर्क करना है तो एक महीने के बाद में मैं आपको बुलाऊंगा वापस करके ठीक है ये दोपहर में हो गया और शाम को तीसरा इंटरव्यू हो गया चांदराई ग्रुप करके है उसी नाइजीरिया में ही था तो उन्होंने इंटरव्यू लिया आप देखो कि अगर आपको जाना ही है तो एक ही दिन में तीन इंटरव्यू तीनों आपको सिलेक्ट कर रहे हैं एक बोल रहा है छः महीने के बाद जाऊंगा, एक, एक बोलता है एक महीने के बाद लेके जाऊंगा, और जो तीसरे भाई साहब मिले बी बी और एम बी करके थे उन्होंने बोला बेटा कल चले जाओ अच्छा बोला सेठ जी कल कैसे जा सकते हैं बोला तैयारी करनी पड़ती है बोलता है, नहीं कोई बात नहीं बोलता वो हम आपके सब तैयारी करवा देंगे अच्छा बोला सेठ जी मेरी यहाँ पे परिवार है परिवार को मेरे को बोलना है क्या करना है कैसे करना है बोलते ठीक है कितने टाइम में जा सकते हो वो सेठ जी कम से कम तीन महीना तो लगेगा क्योंकि मैं जहाँ पर नौकरी करता हूँ उनको भी बताना है उसके बिना तो मैं जाऊँगा नहीं कर तो वही फिर वापस झगड़ा चालू नहीं आप नहीं जा सकते हो जो हमारे सेठ साहब थे गुरुबख्शय सिंह जी बोलते नहीं मैं आपको जाने ही नहीं दूँगा बोलते एक बार जाने दिया था मुझे पता है क्या हुआ था करके <laughs> बोला से जी देखो मेरे ये हालत है आप मेरे को जो दे रहे हो उसमें से मेरा इतना ब्याज में जाता है इतना मेरे घर खर्च में जाता है मेरे पास कुछ बचता नहीं है बोलते तुझे पैसा ही चाहिए ना बोलते मेरे से ले ले करके बोला मानता हूँ से आप पैसा दोगे मगर मुझे आपको वापस तो देना है बोले ये तो मेरे खुद की कमाई होगी तो मैं कुछ बचा पाऊँगा करके ऐसे करके फिर भी उन्होंने नहीं माने थे तो उन्होंने उस कंपनी में फोन किया जहाँ पे मुझे जाना था अच्छा वो जनरल मैनेजर से बात की अब भगवान की करामत देखो उन्होंने फोन किया कि भाई इनको लो मजाक करके आँ, आँ, आँ। ये हुआ कि जो जनरल मैनेजर निकले वहाँ पे वो उनके क्लासमेट निकले अच्छा अच्छा और क्लासमेट निकलने के बाद में वो बोलते हैं यार तूने तो मुझे फसा दिया करके बोलता है वो बोल रहा है कि इसको जाना ही है आना ही है और तू मैं तेरे को जाने नहीं देना चाहता हूँ <laughs> बोल क्या करना है करके <laughs> बोला ठीक है सर ये फिर आप मैं मैं आपका बेटा हूँ तो <laughs> आप जैसे चाहो वैसे आप अपने बेटे के साथ क्या करोगे ऐसा मेरे साथ कर लो आप <laughs> बोलता एक बात याद रखना है बोलता बेटे बोलता तू जा रहा है मेरा दोस्त है इसके लिए मैं तेरे को भेज रहा हूँ वरना मैं नहीं भेज और तेरी जिंदगी में आगे तू बढ़ना चाहता है तू कर सकता है ये मुझे पता है इसके लिए तू चला जा करके मगर तू जब भी बम्बई आवे तू जब भी इंडिया में आवे तो मेरे पास आना तो मेरे पास आना <laughs> मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले है <laughs> और ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी मैं अपॉर्चुनिटी बोलूँ या रिस्पेक्ट बोलूँ मेरे लिए जी, जी, कि आज एक कंपनी का सेठ मुझे ये ओपन इन्विटेशन देता है कि जब भी तू वापस आवे तो मेरे पास आना करके और तभी हमारी यही इच्छा थी कि चलो दो साल जाके आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल करेंगे तो हमारा जो ब्याज का जो बर्डन था वो पूरा हो जाएगा फिर वापस आके आपके पास नौकरी कर लूंगा सर तो जब दो साल पूरे होने आए जब वापस आने का टाइम हुआ तो दो महीने पहले उन्होंने सेठ ने फोन कर दिया बोला बेटा याद है ना तूने प्रॉमिस किया था, था दो साल की मैं आ जाऊंगा करके <laughs> बोला सेठ जी याद तो है मगर अभी यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ जैसे आपके पास में काम पूरा करके निकला था वैसे यहाँ पे भी मुझे काम पूरा करना है मैंने जो हाथ में लिया है बोला वो तो दूसरा कोई कर लेगा बोला सेठ जी अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि भी दूसरा कोई कर लेगा तो आपको कैसा लगता है बोलता है तू बहुत बदल गया रे ये उनकी वो पंजाबी भाषा में जो आ, बोलते थे वो तो बहुत बदल गया अरे बोलते तू नहीं आएगा वापस नहीं बोला नहीं मैं आऊँगा मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा आपकी अगर और कोई भी तकलीफ हो तो वो भी मैं आपको मैं महीने छुट्टी पे आऊँगा तो मैं महीना आपके पास काम करूँगा आपके जो भी मशीनों में तकलीफ होगी वो भी मैं पूरा करूँगा बोलता नहीं नहीं कोई बात नहीं बोलते तू आ मगर मिलने को जरूर आना तो उसके बाद तो सिलसिला चालू रहा हर दो साल में आते थे तिरयानवे में आए पंचानवे में आए तो हर बार उनके पास जाने का हर बार वो साथ में बिठा के चाय पिलाने का बोलता है, बेटा और कुछ चाहिए क्या बोलो करके बोलता नहीं से जी चार साल पूरे हो गए तब तक में हमारा ये ब्याज का चक्कर था वो उसकी वहाँ की जो कमाई थी वो अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर कमाई के साथ घर वो देते थे बाकी का सारा खर्चा वो देते थे अपने खाने पीने के वहाँ पे खर्चे अलग थे और अलग से जो सेविंग भी देते थे हमें नहीं, नहीं, नहीं। ये पूरा चलता रहा चलता रहा चलता रहा अब ये नौ बताए कि जो हमारे जो जीएम हमें लेके गए थे वो छोड़ के गए तो उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे नहीं, नहीं, नहीं। वो कमिटमेंट्स आगे वाले आदमी नहीं मान रहे थे अच्छा, अच्छा तो फिर मैं बोला ठीक है सेठ जी बोला कोई बात नहीं बोला अभी मतलब हमारा अलग होने का समय आ गया है आप मुझे तो लिख के दिया था आपकी इतना दोगे और इतना दोगे करके तो आप वो नहीं देना चाहते कोई बात नहीं मैं बोला नहीं नहीं बेटा ऐसा है ना कि अभी कमाई नहीं है ये है वो है करके ये सब उनकी आ, हमेशा की रीत रहती है ये हम भी अभी जान चुके थे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में तो वहाँ पर और एक नौकरी बदली हो गई उस नौकरी में हमें जब ये नौकरी बदली की तो हमारे एक दोस्त थे उन्होंने जो हमारे मतलब जो कहते हैं ना जन्म कुंडली देखते हैं करके वो तो उन्होंने देखा था बोलते विनय भाई ये आप नौकरी मत लो मैं बोला मैं कमिट कर चुका हूँ और कमिटमेंट निभाना मेरा दर्म है करके वो बोलते ठीक है, है आप कर लो मगर तकलीफ़ होगी वो नौकरी जब से मैं इंटरव्यू के लिए गया तब से लेके छोड़ी तब तब सिर्फ संघर्ष और संघर्ष ही था अच्छा इंटरव्यू के लिए गए उस दिन लूट गए थे <laughs> अरे बाबरे <laughs> क्योंकि वो देश ऐसा था अच्छा, कभी अच्छा, कभी मतलब आ जाते थे आ लोग थे, ले, ले। तो जो कुछ है आपके पास वो दे देना पड़ता था दूसरे इंटरव्यू के लिए गए तो गाड़ी खराब हो गई थी फिर जब इंडिया आ गए तो जो वीसा वैसे के मतलब पंद्रह दिन में एक महीने में हो जाने चाहिए वो तीन महीने तक नहीं हुए अच्छा दिल्ली तक जाके आए उनकी एम्बेसी में अब अब देखो भगवान जो आपके लिए जो करता है ना जो कहते हैं कि भी जो उसकी मर्ज़ी से होता है या जो लिखा हुआ है वो होता है जिस फ्लाइट में हम पूरा परिवार जाने वाले थे वो फ्लाइट में तो हालांकि हम गए नहीं थे नहीं। मगर हम दूसरी क्योंकि हमारी वीसा लेट हो गई थी तो जाना नहीं, नहीं जाना होता था।, नहीं हो था मगर फिर फाइनली जब ही पता चला कि आपका वीसा आ गया तो हमने एयर एयरलाइन के ऑफिस में जाके हमने एक दिन दो दिन ये ना आ, मंगलवार की फ्लाइट थी और शनिवार की थी तो हमें जाना था शनिवार की फ्लाइट में और मगर फिर जब वीसा आ गया हत में तो हमने मंगलवार की करवा ली तो हम तो पहुंच गए जिस फ्लाइट में हमारी पहले बुकिंग थी वो फ्लाइट हाईजैक हो गई अरे बाप रे अच्छा और वो जाके मोरिशियस के पास क्रैश हो गई थी वो फ्लाइट अरे बापरा <laughs> और उसमें बचने वाले थे जिसमें हमारा एक दोस्त की वाइफ भी थी वो भी बच गई थी मगर उनके जीवन में फिर बहुत ही संघर्ष चला है उनको करीब करीब 18 ऑपरेशन करवाने पड़े ओ, ओ, उतना मार लगा, मार था।, लगा था वो सही, सही तो भगवान ने हमें बचा लिया तभी तो सही बात है वहां जाने एक... के बाद में फैक्ट्री में बहुत ही तकलीफें थी अब <laughs> देखो भगवान को नौकरी छुड़वानी थी सही बात है तो हमें दे दिया किडनी स्टोन आ, लो भाई और इतना जबरदस्त किडनी स्टोन दिया कि हम वहाँ पे एक काम के दिन ही हम बेहोश हो के गिर गए पूरे पीले हो गए थे अच्छा अच्छा तो हमने उनको बोल दिया भाई हम नहीं करवाना चाहते हैं ठीक है तो हमें वापस जाना है हम यहाँ नौकरी नहीं कर सकते अब ये मुझे बताया गया था पहले, पहले जो हमारे जो जन्मकुंडली थी देखा उसने बताया था बता ये नौकरी में तुझे बहुत तकलीफ होने वाली है मगर वो चला चला चला छः महीने तक चला फिर जब नौकरी छोड़ दी तो हमारे जो जीएम एम थे बोलते आप नहीं छोड़ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने बोला साहब जो आपको करना है जो लेना है वो ले लो मगर मैं इंडिया वापस जाऊँगा मुझे यहाँ पे नहीं हो सकता है मेरे से काम ये किडनी स्टोन जो है बोलते आप यहाँ ऑपरेशन करवा दो मैं बोला राम राम <laughs> बोला ये देश में मैं ऑपरेशन करवाऊँ और कुछ हो जाए तो मेरा परिवार रह जाए बोला मैं इंडिया में ही अच्छा है तो नौकरी छोड़ के आए तीन महीने के पगार दे दिए तीन महीने का सेविंग दे दिया ज़्यादा हालांकि मतलब ऐसा हुआ कि हमने वो छः महीने कुछ कमाया ही नहीं तो ऐसे ही समय ऐसे हो गया हाँ अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से संघर्षमय समय रहा और आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी मोटिवेटर्स रहते हैं हमें पग पग पर जो हेल्प करते हैं उनमें से कुछ एक एक दो नाम आप ज़रूर बताइए जिनके लिए आपकी आस्था आज भी बनी है हाँ हमारे मेरे सबसे पहले मोटिवेटर हमारे फेलोशिप स्कूल के गुणवंत भाई खमार करके थे अच्छा उन्होंने हमें इतना सिखाया इतना सिखाया और वो हर कार्य में हमें साथ में लेते थे अच्छा हालांकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते थे एक्सपेरिमेंट करते करते कई बार एक्सीडेंट्स भी हो गए <laughs> फिर जो दूसरे हमारे मोटिवेटर थे वो थे जैसे कि हमने बताया कि जो अजित भाई पारेक करके थे जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी पूरे और यही व्यक्ति था जिसने हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से उठाकर उठा कर टेक्स्रेल टेक्स्रेल में में लिया बोलता नहीं आप टेक्साइल में जाओ आप इलेक्ट्रिकल छोड़ दो करके तो उन्होंने मतलब हमारे जिंदगी में एक तो हमें पहले से लाइन पकड़ा दी और उसके बाद में ये हमें बहुत अच्छा सा मौका भी दिया था और फिर हमेशा वो टच में रहता था कि भाई कुछ भी है तो बता देना करके जो हमारे तीसरे मोटिवेटर जो हमने बॉम्बे डाइंग में हमें जो सिखाते थे, थे वो मिस्टर जीआर राव करके थे नहीं, नहीं, नहीं। ये व्यक्ति भले हमारे से बारह घंटा काम करवाते थे पगार आठ घंटे का था मगर ये इतने अच्छे थे कि हर चीज बहुत बारीकी से समझाते समझाते थे, थे, थे आपको। कैसे करना क्या करना क्यों करना इससे फायदा क्या होगा ऐसा किया तो नुकसान क्या होगा नहीं, नहीं, नहीं। और यही व्यक्ति क्योंकि हमने आठ घंटा पहले नौकरी कर चुके हैं तो जानता था कि ये भूखा रहेगा तो हर सुबह में हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आने चाय <laughs> कॉफी नाश्ता सब बिठाने के करने का फिर लगा देता था चलो अब मशीन के नीचे काम करने बहुत ही अच्छी बात बॉम्बे में काफी समय आप रहे हैं तो वहाँ की फिल्मी दुनिया भी आपको देखी होगी आपने आ, नहीं उस तरफ कभी गए ही नहीं थे कभी फिल्मी दुनिया की तरफ जाना हुआ नहीं दुनिया है तो आ, कभी कभी देख लिया करते थे पिक्चर मगर आ, वो आ, किसी ने बोला कि बहुत अच्छा है उसी के बाद में ही हम जाते थे तो कौन सा फिल्म आपने देखी जिसने आ, बोला हो आपको? हमें हमें जो एक स्मिता पाटिल की फिल्म थी मिर्ची करके थी आई थिंक मिर्ची के बारे में थी जो अपने जो माताएं हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके सामने कैसे लड़ लेते हैं वो उसके बारे में मूवी था ये एक हमें पिक्चर बहुत अच्छी तरह से याद है की कैसे शक्ति मिलती है माताओं को सामने लड़ने में बस ये एक पिक्चर हमें याद है बाकी तो पिक्चरें बहुत याद नहीं रहती है हाँ नए वाले में अभी बागबान याद रही है अच्छा कि अच्छा। जो बच्चे माता पिता को अलग कर देते हैं मगर माता पिता हमेशा साथ रहे और रखे तो आपके ऊपर जो वरदान होगे वो और कोई नहीं दे सकता क्योंकि भगवान जब खुद इस जमीन पर नहीं आ सकता है तो वो माता पिता के रूप में बेचते हैं बहुत अच्छी बात है। ये दो बहुत याद याद, यादगार <laughs> अच्छा संगीत या गीत जो आपको पसंद आते हो किस तरह के गीत आप सुनते हो कोई गीत आपकी याद हो उसके बाद गीतों में तो जरूर हमें मोहम्मद रफी जी और मुकेश जी याद आते रहते थे क्योंकि हमारा जो समय था वो बिना का गीत माला का समय रहा करता अच्छा। था तभी ना टीवी था ना कुछ था तो ये एक ही था प्रोग्राम जो हमेशा हम हर बुधवार को सुनते थे <laughs> और उसमें ज्यादा जो मोहम्मद रफ़ी जी के जो खुशनुमा गीत रहा करते थे <laughs> शम्मी <laughs> कपूर जी के जी जी जी, जी वही याद रहता था एक तो था वो याहू हु <laughs> शम्मी कपूर के ही ज़्यादा गीते याद रहते थे जी जी जी तो दूसरे अच्छा चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से राजस्थान और गुजरात के लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक गुड विशेष के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप गुड विशेष के रूप में मैं यही कहूँगा कि जिंदगी में आप सदा आपकी जो कमिटमेंट्स की है वो संभालिए और हम ये और एक बात सर्व से कहना चाहते हैं कि हमें भगवान ने एक बहुत ही अच्छी अल्टरनेटिव मेडिसिन सिखाई है जी जिसे इलेक्ट्रो एक कहते हैं हालांकि वो वो हमारे बहुत बड़े वेल विशर है जो मनोज भाई करके है जी, जी, जी, जिन्होंने हमें ये सिखाया है और साधन पूरे किए हुए हैं हमारे पास तो इस अल्टरनेटिव मेडिसिन में हम सदा के लिए माइग्रेन जैसी बीमारी जो कि जो एलोपैथी वाले हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि भाई ये नहीं ठीक हो सकती है मगर माइग्रेन जैसी बीमारी सिर्फ दो ट्रीटमेंट में ठीक हो जावे उसकी गारंटी है इसमें अच्छा, और बहुत सारी बीमारी की तो ट्रीटमेंट होती ही होती है जैसे फ्रोजन शोल्डर है लोअर बैक पेन है या टेनिस एल्बो है बहुत सारी जो भी मतलब बीमारियां नासी नासिकाओं से जुड़ी।, जुड़ी हुई है वो सारी बीमारियों इस यूज से हो जाती है और हम आज करीब डेढ़ साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही सफलता मिलती है इसमें करीब करीब पंचानवे से सत्ानवे तक सफलता मिलती है तो इसके लिए हमें क्या करना हो? कहां होगा कहाँ आना आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ नाइन नाइन सेवन एट फोर एट टू टू नाइन नाइन अभी हम इस वक्त अहमदाबाद में स्थापित है भोपल एरिया में तो अहमदाबाद वाले और और कहीं भी इंडिया से जिसे भी आना हो तो वो जरूर आ सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट लेके हम तो मतलब बहुत उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि भाई जो जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से हो आपका ठीक हो सकती है करके आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और कभी भी आप आ सकते हैं क्योंकि अभी हम नौकरी से थोड़ा आ, व्यस्त नहीं है हम हफ्ते में सिर्फ तीन बार या कभी कभी एक ही बार जाते हैं तो बाकी का समय हम सेवा में ही गुजारते हैं ये ट्रीटमेंट फ्री है कि कुछ चार्जेस है नहीं बिल्कुल फ्री है बिल्कुल फ्री है इसके कोई चार्जेस नहीं रहेगे और कोई उम्मीद भी नहीं रहती है कि कोई कुछ देवे, देवे करके, करके क्योंकि जब भी भगवान ने दिया है लोगों की सेवा, सेवा के की लिए, की लिए तो, तो इसका कोई हाँ, एक चार्ज है कि आप भगवान को जानो समझो। और उसको समझो और उसको, उसको मानो बस ये एक ही चार्ज है जो हम आपसे लेगे की <laughs> आपको तभी भगवान का कुछ सुनने को भी मिल जाएगा ट्रीटमेंट लेते लेते आपकी जिंदगी आपसे रूठी हुई होगी तो बहुत अच्छी तरह से मीठी हो जाएगी क्या बात है विनय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त आपके फ़ोन नंबर को जरूर याद रखेंगे और उन्हें जो भी मसल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से नाइन्टी फाइव परसेंट ठीक हो जाता है और इसके लिए फ्री सर्विस आपको मिलेगी विनय जी इस काम को करते हैं सेवा को करते हैं तो आप इनका सेवा का जरूर लाभ लें जब भी आपको किसी भी तरह का इस मसल रिलेटेड जो भी माइग्रेन है या फिर शोल्डर का प्रॉब्लम है या घुटने का है जो भी है आप जरूर यहाँ इस स्थान पर अहमदाबाद में जाइएगा और फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही है तो उस फ़ोन नंबर पे फोन करके आप जरूर इनका सेवा लें यही हम शुभकामना करते हैं आप सदा स्वस्थ रहें मस्त रहे और व्यस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी नमस्कार नमस्कार जी okay. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो